वैष्णव सदा पुस्तक गुरु महाराज की उससे हम पढ़ना चालू करेंगे वापस कंटिन्यू करेंगे और ज्ञाजनशलाखया चक्षुर्मीत ये तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीषम स्थापित येन मनो भूतले स्थाप स्वयं रूप ददाति मह्यम युतपद वंदेहम श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्री साग्रजा सह गण रघुनाथ्वित तम सजीव साइतम सवधुत पलिजन सहित चैतन्यदेव श्रीराधापादगण ललिता श्रीशाखातांश कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासागौरभक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे वो भी कैसे पढ़ेंगे कल पर्टिकुलरली इन इंडिया नो वन विल रिस्पेक्ट अ साधु इफ ईज नॉट प्रॉपरली बिहेव फॉर धर्म स्थापन हेतु तो साधु व्यवहार साधुब्लिश दू परिंसिपल विशेष रूप से भारत में आ, कोई भी व्यक्ति ऐसे साधु का सम्मान नहीं करेगा जो अपने व्यवहार में सही नहीं है क्योंकि धर्म स्थापन करने के लिए ही तो साधु का व्यवहार होता है कहते हैं, अ साधुली पर्सन मस्ट बी सेंटली इन बिहेवियर सांस पोजिशन एज अ साधुन इज नॉट कम्प्लीट देर फॉर अ वैष्णव अ साधु मस्ट कंप्लीटलीफ बिहेवियर शिल प्रोपा कहते हैं यहां पे कि साधु एक जो साधु व्यक्ति है वो अपने व्यवहार में साधु होना चाहिए सदाचारी होना चाहिए साधव सदाचारा जब तक वो व्यवहार के जो मानदंड है उसके ऊपर खड़ा नहीं उतरता है उसको पकड़ के नहीं रखता है जो जो अपेक्षित व्यवहार है सबसे साधु से उसको यदि उसका मानदंड है शास्त्र उसके अनुसार यदि वो कार्य नहीं कर रहा है उसको चिपक के नहीं रह रहा है तो उसकी जो स्थिति है साधु की तरह वो पूरी नहीं है वो पूर्ण नहीं है वो अपूर्ण स्थिति है इसलिए एक वैष्णव को साधु को पूरी तरह से वैष्णव सदाचार है उसको पकड़ के रखना चाहिए बिहेवियर religious knowledge, and outlook be clearly above that of ordinary people. <coughs> It is hypocritical. to accept the दी accorded to a saintly person without acting in an indubitably saintly manner. तो <clears throat> so, जो पुण्यशाली लोग हैं वो साधुओं को साधुओं का सम्मान करने के इच्छुक होते हैं और <clears throat> ये अपेक्षा करते हैं कि उनका जो व्यवहार है उनका जो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान और उनका जो जीवन को देखने का दृष्टिकोण है वो सामान्य लोगों से काफी ऊपर हो ऐसी अपेक्षा करते है साधु का क्या चीज साधु का व्यवहार साधु का आध्यात्मिक ज्ञान और साधु का पूरे जीवन को देखने का जो नजरिया है जो दृष्टिकोण है वो एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से ऊपर हो ऐसा ऐसी अपेक्षा करते है जो कौन पुण्यशाली लोग है वो पुण्यशाली लोग देखते कि ये साधु है यदि ये साधु है तो ये एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसको कुछ पूछा कुछ शास्त्र पता नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान एक सामान्य व्यक्ति के उतने भगवदगीता में से केवल यदा यदा ही धर्म से एक ही श्लोक आता है और कुछ नहीं आता है वो तो सामान्य व्यक्ति को भी आता है और तो आध्यात्मिक ज्ञान फिर उसका जो व्यवहार है सामान्य रूप का व्यवहार है एक दूसरे के प्रति तो वे व्यवहार भी वो देखते हैं पैर को हाथ लगा करके फिर हाथ धोता नहीं और कुछ मुख में आठ डाल करके नहीं धोता है ये सब व्यवहार भी देखते हैं, और उनका जो पूरा जीवन को देखने का नजरिया है पूरे समाज को या पूरी दुनिया को देखने का जो नजरिया है उनका जो दृष्टिकोण है वो भी वो लोग देखते हैं वो जब दुख में आता है तो क्या करता है ये जैसे देखते हैं पूरे जगत को कैसे देख रहा है वो क्या वो भी बहुत विलाप करता है किसी प्रिय वस्तु के खोने पर या कुछ पैसे पाने के लिए बहुत मेहनत करता है अपनी इंद्रिय दृष्टि के लिए ये सब लोग देखते हैं कि इनके जीवन का नजरिया क्या है देखने का कष्ट आए तो कैसे वो लेते हैं सुख आए तो सुख किस प्रकार से लेते हैं ये पूरा जो नजरिया वो सब वो लोग एक सामान्य व्यक्ति की तरह यदि कार्य करते है साधु लोग तो जो पुण्यशाली लोग है वो उतनी सराहना नहीं कर पाते वन हु रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव एंड बिहेव एज एन एक्चुअल ब्राह्मण कैन डू ट्रीमाइंडर गुड फॉर ह्यूमन सोसाइटी और इसके विपरीत यदि कोई वास्तव में ब्राह्मण की तरह रह पाता है तो वो समाज को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा सकता है ब्राह्मण के सदाचार और उस प्रकार से पालन करता है तो लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं सीखते हैं इसलिए बहुत समाज को बहुत बड़ा लाभ होता है शिला प्रभुपात अ ग्लोबल सिविलाइजेशन दूरदृष्टि थी तो शिला प्रभुपाद की दूरदृष्टि थी यहाँ आगे जाके ऐसा होना चाहिए ऐसा उन्होंने देखा शिला प्रभुपाद ने की इस प्रकार से होना चाहिए ऐसा इच्छा की है किस किसकी कि एक ऐसा ऐसी सभ्यता जो पूरे विश्व में फैली हुई है और कृष्णा भावनामृत ब्राह्मणों द्वारा इसका नेतृत्व हो रहा है इस प्रकार के वैश्विक सभ्यता की कल्पना की है शिल्प रूपा ने देर फॉर देर मस्ट बी अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वेल वर्स इन ब्राह्मिकल कल्चर इसलिए उन्होंने कहा कि एक एक भाग होना चाहिए पूरे समाज का जो ये जो ब्राह्मणों की सभ्यता है ब्राह्मणिकल कल्चर मतलब ब्राह्मणों द्वारा नेतृत्व करने वाली जो सभ्यता है अर्थात वर्णाश्रम उसमें उसमें बहुत ही वेलवर्स मतलब पटु हो, उसको समझने में उसको लागू करने में उसको समझाने में वो बहुत पटु वो सभी बारी, बारी की जानता कहते हैं द किंग ऑर द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट द फादर एंड द स्कूल टीचर आर ऑल कंसिडर्ड टू बी नेचुरल लीडर्स ऑफ द इनोसेंट पीपुल इन जनरल ऑल सच नेव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देर डिपेंडेंट्स Therefore, they must be conversant with standard books of moral and spiritual codes. Take a raja, a minister, or a prime minister, a father, or an educator. These are all natural leaders of society. जो सामान्य लोगों से बना हुआ समाज जो सामान्य लोगों से बना हुआ है उनके स्वाभाविक नेता ही है सब तो ऐसे सब स्वाभाविक नेताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो है कि उनके ऊपर जो आश्रित लोग हैं मतलब सामान्य जनसाधारण तो उनके प्रति उनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो है और इसलिए उनको जो अधिकृत पुस्तकें हैं किस चीज की पुस्तकें मॉरल एंड स्पिरिचुअल कोर्स मतलब व्यवहार व्यवहारिक जीवन मतलब जो वर्णाश्रम इत्यादि है और आध्यात्मिक जीवन दोनों के विषय में जो शास्त्र है उसमें वो पटु होने चाहिए जैसे एक राजा है तो मनुसंहिता राजा ब्राह्मण दोनों मनुसंहिता परि ये सब शास्त्रों में प्रवीण होने चाहिए ताकि वो सभी लोगों को सही मार्गदर्शन दे सके क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे लोग टिके हुए प्रभुपा डिरेक्टेडल टू एस्टैब्लिश वर्णाश्रम कम्युनिटीज एंड द दूस डिस्क्राइब हियरिंग पर्टिक्युलरलीबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग इन टू सच कॉम्युनिटी ने अपने शिष्यों को, को स्थापित करने को बोला है वर्णाश्रम समुदाय स्थापित करने को बोला है और इस पुस्तक में जो सब चीजें बताई जा रही है बहुत सारी चीजें वो विशेष रूप से ऐसे समुदायों में स्थापित करने के लिए तो ये पुस्तक विशेष रूप से नंदग्राम जैसे जो समुदाय है उनमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके लिए लिखी जा रही इसलिए इसका विशेष महत्व तो हम भी समझ पाएंगे इसलिए हम यहां पर इसको चर्चा कर रहे हैं इन डीड मेजर प्रिमाइस ऑफ दिस बुक is the supposition that chila prabhupad desires for varnashrama dharma varnashrama dharma communities throughout the world must and will be fulfilled and that the ideal cultural model to be end at in those communities will be as close to krishna traditional indian life as is most feasible and conducive to krishna consciousness so whatsoever ये पुस्तक लिखने के पीछे जो एक पूर्व धारणा लेकर के हम चल रहे हैं इसके ऊपर इसके सब नियम बताए जाएंगे तो वो पूर्व धारणा है कि शिल प्रभुपाद वर्णाश्रम धर्म वाली वाले समुदायों को स्थापित करना चाहते हैं पूरे विश्व में और ये जो उनकी इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए और पूरी होगी ये एक धारणा लेकर के ये पूर्व धारणा लेकर के ये पुस्तक को लिखा जा रहा है और उन वर्णाशम समुदायों में जो कल्चरल मॉडल मतलब मॉडल मतलब जिसको देख आदर्श कि जिसको देख करके लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ तो मॉडल मतलब एक मारकूप गुजराती मार्ग स्ट्रक्चर हिंदी में क्या बोलते हैं प्रारूप प्रारूप एक प्रारूप तो ऐसे वर्णाश्रम समुदाय में आ, कल्चर यानी कि सभ्यता किस प्रकार से चलेगी उसका जो प्रारूप है वो क्या होना चाहिए किस तरफ बढ़ना चाहिए लोगों को किस प्रारूप की तरफ बढ़ना चाहिए तो वो प्रारूप है जो पुराना भारतीय समाज था उसमें जिस प्रकार से जीवन जीते थे पुराने भारतीय समाज में उसको प्रारूप बना करके पुराने मतलब बहुत पुराने भारतीय समाज में जब वर्णाश्रम सिर्फ स्थापित था उसको प्रारूप बना करके उसके अनुसार जीवन जीना है जितना संभव हो सके जितना अच्छे ज्यादा से ज्यादा जितना संभव हो सके उतना जीना है और जो कृष्ण भवन के अनुकूल हो प्रतिकूल जी इसमें से कई वाक्य शिल प्रमुखप के वाक्य है तो गुरु महाराज ने अपने वाक्यों में एड कर दिए उसको हम कोर्ट की तरह नहीं ले रहे हैं जैसे ब्रह्मचर्य पुस्तक जिन्होंने पढ़ी होगी तो उनको ध्यान होगा कैसे गुरु महाराज अपना जो पूरा अनुच्छेद लिखते हैं पैराग्राफ तो उसमें कुछ लाइन उनको बोल नहीं होती लेकिन वो प्रभुपाद की ही लाइन लिख देते है उस तरह से वो कोर्ट में जाता है तो वो तो हम अलग से उसके उदाहरण की तरह नहीं दे रहा varna ashrama entails designating and training persons according to varna as brahmana kshatriya vaishya and shudra and ashrama as brahmacharya grihastha vanaprasa and sannyasa the culture of each varna is sufficiently distinct as to compare its own subset within the general category of it is comprised it's on subset within the general category of Vedic culture yes traditionally it was the brahmanas who received the most extensive intellectual and cultural education and shila propad also especially stressed the importance of training persons to become perfect brahmanas to varnashram jo hai uske andar <coughs> shamil hai uh, लोगों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ मानपस्थ और सन्यासी ये सब विभागों में उनको बांटना उनको उपाधि देना इसमें और उनका प्रशिक्षण करना विभागों में कई बार लोग कहते हैं कि ना नाम देने की जरूरत नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्र काम दे दो तो बस क्योंकि नाम देते तो फिर झगड़े शुरू होते है लोगों को बुरा लगता है उनको ये बता दिया उनको ये बोल दिया लेकिन नहीं वो वास्तविकता नहीं है शास्त्र जैसे बताते हैं आचार्यगण जैसे करते आए हैं हजारों सालों से सबको उपाधि दी जाती है तुम ब्राह्मण हो तुम क्षत्रिय हो तुम वैश्य हो तुम शूद्र हो ब्रह्मचारी गृहस्थवान पर सन्यासी क्योंकि यदि उपाधि नहीं है तो कौन से नियम उसके ऊपर लागू करेंगे वो बादलों में रहता है इसके कारण मन के हिसाब से लोग काम करने लगते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य है तो वर्णाश्रम में बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहता है या। तुम ये हो फिर वो उसके संलग्न जो सब नियम हैं, शास्त्र में है, आचार्यों के द्वारा वर्णाश्रम की पद्धति में वो सब फिर उसके ऊपर लागू होते हैं इसलिए कोई छटक के भाग नहीं होता थोड़ा ये कर लिया थोड़ा वो कर लिया सर सही तुम वैश्य हो ठीक है चलो तो वैश्य है तो दान नहीं ले रहे ब्राह्मण दान ले सकता है यदि वो दान लेता है तो कोई पकड़ेगा तुम वैश्य होश्य हो क्या करो खानदान का नाक डुबारे और कोई ब्राह्मण है और वो दारू पी रहा है तो पकड़े नहीं। तुम कौन सा ब्राह्मण है कैसे डेजिग्नेट करना उसको उपाधि देना महत्वपूर्ण रहता है तो इसलिए यहां पे बता रहे हैं कि हरेक वर्ण का जो क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब मेरी उनका जो सभ्यता है उनकी जो क्रियाएं हैं वो बहुत भेद है उनमें समानता है भी है लेकिन भेद भी बहुत सारे हैं इतने भेद है कि अपने आप में वो एक संहिता बन सकती है उसको बताने के लिए हाँ ये है तो इसलिए पूरा बड़ा है और उसके अंतर्गत एक एक वर्ण का एक एक आश्रम का जो कर्तव्य बोध है वो अपने आप में एक पूरे अलग आ, धार्मिक ग्रंथ बना सकता है या धार्मिक उम, सबसेट लिखा है सबसेट मतलब इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं हिंदी में उसको उस तरह से अनुवाद करने की जरूरत नहीं है मतलब अपने आप में एक आ, उसकी समझ ही समझीता है लेकिन अः पारंपरिक रूप से जो ब्राह्मण लोग होते थे वो विशेष रूप से बौद्धिक बौद्धिक और आ, और सदाचार की का प्रशिक्षण विशेष रूप से प्राप्त करते थे बाकी सब अपने घर में कर लेते थे लेकिन विशेष रूप से ब्राह्मणों के ऊपर इन चीजों का जोर बहुत दिया जाता था और शिल प्रभुपात भी इसके ऊपर विशेष रूप से जोर दिया है, इसके महत्व के ऊपर किसके महत्व के ऊपर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित करने के मानतेज एज ब्राह्मण स्पिरिचुअल आईडियल कैरेक्टर ब्राह्मण मस्ट फंक्शन एज टीचर्स एंड गाइड टू द होल ह्यूमन सोसायटी मोर ओवर brahmans are entitled to worship deities in public temples a service that requires optimum cleanliness purity regulation and dedication hence more than others brahmans are meant for rigid adherence vedic principles to halanki koi bhi bhakt jo bhi bhagwan ki bhakti kar rahe hain to wo सब समाज है कोई ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण है वो आंतरिक रूप से मतलब ब्राह्मण होकर के भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति अपने आप में महान है और दूसरे सब वर्ण जो भगवान की सेवा कर रहे हैं उनसे उत्कृष्ट है इस प्रकार से नहीं है हालांकि हालांकि ऐसा नहीं है फिर भी वो ब्राह्मण है जिनको गुरु का पद लेना होता है अध्यात्मिक नेता का पद लेना होता है और वो लोग को इसी आवश्यकता पड़ती है कि उनको आवश्यकता पड़ती है पूरे समाज को का नेतृत्व करने की और उनके गुरु बनने की तो इसलिए उनको बहुत ही गहरा ज्ञान चाहिए डीप रियलाइज नॉलेज गहरा और साक्षात्कार किया हुआ ज्ञान चाहिए और अपने और स्वयं भी चरित्र में बहुत ही आदर्श होना होगा उनको कि जिससे वो समाज को समाज का नेतृत्व तो कर सके गुरु शिक्षक इत्यादि बन करते इसके अलावा जो ब्राह्मण है उसी को अनुमति है अर्चा विग्रह का पूजन मंदिर में मंदिर में पूजा करने घर में पूजा सब कर सकते लेकिन मंदिर में पूजा करनी है तो वो ब्राह्मण को ही अनुमति है और ऐसी पूजा जो है ये जो मंदिर की पूजा उसमें बहुत ही शुद्धता सफाई नियमितता और समर्पण की आवश्यकता रहती है तो इसलिए बाकी सब को तो सदाचार की शिक्षा जो अलग बात है लेकिन विशेष रूप से बाकी सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को वैदिक जो नीति नियम है उसको कठोरता से पालन करना सिखाना आवश्यक कहते हैं, देर आर प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉर ऑल द इनहेबिटेंट्स वर्ल्ड ब्राह्मण बट ऑल्सो फॉर दीपल इन जनरल जगत में रहने वाले लोग हैं सबके लिए नियत कर्म है दिए हुए हैं शास्त्र में और विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से ब्राह्मणों के, के लिए और दूसरों के लिए विशेष रूप से ब्राह्मण होते ब्राह्मणस मस्ट बी ऑल डिटेल्स ऑफ वैष्णव प्रैक्टिसेस एंड मस्ट मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एंड प्योरिटी तो विशेष रूप से ब्राह्मण जो है उनको पटु होना होगा वैष्णव जो सब क्रियाएं हैं वैष्णव जो आचरण है कि जो विस्तृत जानकारी है जो उसके उसका सब विस्तार है उसके जो सब बारीकियां हैं, उस उसमें पटु होना आवश्यक होगा और उच्च स्तर को स्टैंडर्ड को क्या बोलेंगे? बोले में और शुद्धता और सफाई के उच्च स्तरों को मांदन, मांदन। उच्च स्तर या उच्च मानदंड को आ, बनाए बनाया रखना होगा बनाए ही रखना होगा उनको ब्राह्मणों को विशेष रूप से फर्दर फर्दर मोर बिकॉज दे आर मेंदर्स ब्राह्मणर्स मस्ट नॉट ओनली नो एंड बी फिक्स इन दीज ऑर्डिनेसिस बट मस्ट लाइफ वाइज ऑल्सो नो दर्पस बिहाइंडर फॉर ऑल्सो देर फॉर although this book is is intended for for all devotees, it is primarily meant for those who to, to become और पालन करना आवश्यक है लेकिन क्योंकि वो ऐसा ही है कि ब्राह्मणों को केवल खुद इन विषयों को जानना और पालन करना आवश्यक है नीति नियमों को लेकिन उनको इन नीति नियमों के पीछे जो मुख्य सिद्धांत है सब और इनके पीछे जो आ, हेतु है और वो हेतु से सब नीति नियम कैसे जुड़े हुए हैं, ये सब चीज सूक्ष्म चीजें जानना समझना उसको साक्षात्कार करना बहुत आवश्यक है ब्राह्मण के लिए क्योंकि उनको दूसरे सब लोगों को भी मार्गदर्शन देके आगे बढ़ना है बाकी सब लोगों के लिए नीति नियम क्यों है किस प्रकार से है कैसे उसके लिए जरूरी नहीं है लेकिन ब्राह्मण के लिए आवश्यक है क्योंकि क्या होगा कि ब्राह्मण जब मार्ग निर्देशन दे रहा है तो बहुत सारे धर्म संकट आएंगे अलग अलग लोगों के जीवन में तो सब आकर के पूछेंगे तो उसको समाधान करने के लिए उसकी गहराई जानना बहुत आवश्यक है तो ये सब वस्तुएं बहुत आवश्यक रहेगी एक ब्राह्मण के लिए जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है और यदि ये चीजें ब्राह्मण एक नहीं कर पाता है तो समाज को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाएगा तो इसलिए एक ब्राह्मणों की एक ब्राह्मण का प्रशिक्षण इन सभी चीजों में अति आवश्यक है शास्त्रों को जानने में उसको स्वयं जीवन में पालन करने में और दूसरे को मार्गदर्शन देने में इसलिए आचार्य शब्द का अर्थ है ना आचीनौती या शास्त्रार्थम आचार्य स्थापय स्वयं आचरते यस्मा आचार्य तेना की तीन चीज है आचीनौती या शास्त्रार्थम जो शास्त्र के अर्थ को समझता है आचार्य स्थाप्य और दूसरों को आचरण में दिलवाता है आचार करवाता है और स्वयं आचरण से अस्मात और खुद भी उन सब शास्त्रों के अर्थों को पालन करता है तो इसलिए ये पुस्तक जो सभी भक्तों के लिए लिखी गई है लेकिन विशेष रूप से ये ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से वो ऐसे लोगों के लिए जो अच्छे ब्राह्मण बनना nevertheless vaishnava culture is not meant only for the brahminically engaged the principles and practices of vedic culture are meant for all devotees regardless of ashrama level of advancement or social or ecclesiastical position there is a devotional meaning to being a devotee unless one observes the basic praxis of devotional service such as regularly chanting the holy names Applying tilaka on the body and and respecting one's gurus and others. Furthermore, whatever his engagement ऑन द बॉडी एंड रिस्पेक्टिंग गुरु एंड फर्दर मॉर वीज एंगेजमेंट में बी अ डिवोटीज एंड टू नो एंड प्रैक्टिस तो फिर भी वैष्णव सभ्यता जो है वो केवल ब्राह्मण की तरह कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए ही नहीं है ये सबके लिए है जो वैदिक सदाचार जो है तो वो सभी भक्तों के लिए सभी भक्तों के लिए आ, सभी भक्तों के लिए है उनका कोई भी आश्रम हो कोई भी आ, क्या बोलते हैं लेवल ऑफ एडवांसमेंट प्रगति का कोई भी स्तर हो कोई भी सामाजिक स्थिति हो या एक्लसीिकल ये क्रिश्चियन धर्म है इसलिए वैदिक समाज में उसका अनुवाद नहीं होता है लेकिन ऐसा कहे कि एक जैसा या इस प्रकार की कोई इंस्टीट्यूट uh, है संगठन है तो उसमें भी कोई भी प्रकार का एक पद है उसको एक्लेटिकल पोजिशन पे तो कोई भी पद पे हो कोई भी स्तर पे हो कोई भी पद पे हो कोई भी स्तर पे हो समाज में किसी भी वर्ग में हो और वो किसी भी आश्रम में हो वर्णा आश्रम आध्यात्मिक स्तर और कॉरपोरेट तो किसी भी उसमें हो उन सब के लिए वैदिक जो सदाचार है वो उन सबके लिए है There is little और एक भक्त अपने आप को कहलाए लेकिन वो भक्त कहलाने में कोई बहुत मतलब नहीं है जब तक कि कोई व्यक्ति जो अपने आपको एक भक्त कहला रहा है वो व्यक्ति भक्ति के जो आधारभूत या तो बेसिक क्या बोले आधारभूत हुआ है आधार आधारभूत जो सिद्धांत है या क्रियाएं हैं सामान्य आधारभूत क्रियाएं उसको पालन नहीं कर रहा हो तो कोई मतलब नहीं आधारभूत क्रिया कैसी जैसे रोज जप करना नाम का जप करना रोज तिलक लगाना शरीर पे तिलक लगाना और गुरुओं का आदर करना ये सब इस प्रकार की जो आधारभूत क्रियाएं है भक्ति की वो यदि कोई नहीं कर रहा है तो अपने आपको भक्त कहलाने का मतलब भी नहीं और फिर वो जो भी कुछ क्रिया में लगा हुआ है वो जो भी क्रियाओं में लगा रहा है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वो सदगुण अर्जित करे और वैष्णव सदाचार जो है उस उसके जो वैष्णव सदाचार के जो नियम है या प्रैक्टिस अभ्यास।, अभ्यास अभ्यास और प्रैक्टिस तो वैष्णव सदाचार के जो शिक्षाएं हैं उसको जानना और उसका अभ्यास करना वो उसको जाने और उसको अभ्यास करें यह उससे अपेक्षा की जाती है सदगुण अर्जित करें और वैष्णव सदाचार के जो शिक्षाएं हैं उसको जाने और उसको व्यवहार में लेकर कहें अपेक्षा की जाती है इन एस्टेब्लिशिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द मेनी ऑब्लिगेशंस ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ शिल प्रभु टू प्रिपेर कोड्स ऑफ कंडक्ट सुइटेबल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन ऑफ वैष्णव all orthodox vedic sampradayas have their own specific smritis and in english we use word some duties the priestices priestices that describe the daily and other duties to be performed by its members and indicate the general behavior attitude and qualities that are expected to develop smritis mostly serve as a reference books with actual behavioral usages usages being ingrained by habit and uniformly followed within a sampradaya usually these metters are compiled shortly after the establishment of a sampradaya and consists of scriptural injunctions and in some cases also traditional usages selected according to the ultimate spiritual goal of the sampradaya the arrangement of which is the purpose of the practices and with a consideration of the eligibility of the performers संप्रदाय संप्रदाय संप्रदाय स्पेसिफिक्स कंट्रीब्यूट द द द द डेफिनेशन ऑफ़ ऑफ़ रिलेटिव ऑपरेट्स अ रोल लिटरेचर सिद्धांत तो कृष्णा भावनामृत को पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए शिला प्रभुपाद के जो अनुयायी है उनके उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तो है या जिम्मेदारी है ऑब्लिगेशन को भी जिम्मेदारी तो। हैं। नहीं नहीं। तो है तो, तो शिला प्रभुपाद के जो अनुयायीगण है उनका एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तो है उनके कृष्ण भवन आंदोलन को पूरे विश्व में स्थापित करने में वो ये है कि अभी के जो वर्तमान के जो वैष्णव है वैष्णव समाज जो है उसके लिए एक ऐसी नियमावली बनाए जिसको स्मृति शास्त्र कह सकते हैं एक तरह से कि जिसमें वो नियमावली किस चीज के लिए किस प्रकार से क्रियाएं अपने अपनी सब क्रियाएं करनी है किस प्रकार से व्यवहार करना है ये सब जो वस्तु है किस प्रकार के आचार विचार प्रचार तीनों किस प्रकार से होने चाहिए विस्तार में तो ऐसा एक स्मृति शास्त्र रचना करना होगा वो अभी के वर्तमान समय के वैष्णव के लिए और आगे आने वाली वैष्णव के लिए आगे आने वाली वैष्णव पीढ़ियों के लिए तो ये जो सब ऐसी स्मृतियां हैं आ, और का तो सभी जो अः पारंपरिक वैदिक संप्रदाय हैं उन सब के पास अपनी अपनी स्मृतियां हैं और ये स्मृतियां क्या करती है ये एक रेफरेंस बुक की तरह काम करती है रेफरेंस बुक मतलब संदर्भ ग्रंथ मतलब पुस्तक में चीजें दी गई है लेकिन मुख्य रूप से संप्रदाय में ये सब जो व्यवहार आचार प्रचार विचार आचार प्रचार विचार ये सब व्यवहार का एक तीन फॉर्म में नाम है तो आचार प्रचार विचार जो सब है वो व्यवहारिक रूप में सब लोग एक दूसरे के साथ रहकर के सीख लेते हैं अपने पूर्वजों से पिता से दादा से इस प्रकार से जैसे चला आ रहा है उस प्रकार से पूरा सीख लेते हैं उसको और साथ ही साथ ये संदर्भ ग्रंथ की तरह रहता है कि हाँ ये है हमारे आधार प्रतर इस प्रकार से हमको चलना है तो हर एक संप्रदाय के अपने स्मृति ग्रंथ रहते हैं इस प्रकार से जो कि संप्रदाय को स्थापित करने के थोड़े समय के बाद ही लिखे जाते हैं कि इस प्रकार से हमारा संप्रदाय चलेगा और उसके जो नियम हैं वो शास्त्रों से और आचार्यों से परंपराओं से चुने जाते हैं उस प्रकार से कि जो संप्रदाय का अंत सदत्व जो ध्येय है जो सिद्धांत के द्वारा स्थापित होता है वो ध्येय को प्राप्त करने में मदद कर सके इस प्रकार से तो उसको चुना जाता है जैसे शंकर संप्रदाय है तो उनका ध्येय है ब्रह्मो में लीन होना तो वो सिद्धांत की बात हो गई अंत तो प्रयोजन क्या और शंकराचार्य बोले कि हम लोग गया बैटरी गई ये चार्ज करके नहीं रखते कि अभी इसकी बैटरी खराब हो गई बैटरी तो छह बैटरी डाउन चार्ज क्या होगा मतलब पहले तो तीन घंटे चलती अभी एक घंटे में डाउन हो जाएगा तो एक मिनट में बंद हो जाएगा पावर लगा दीजिए तो शंकर हो गया चाहिए। चाहिए। कल से लगा के ही रखना ऐसा करते स्पीकर छोड़ के अभी कर लेते पंद्रह मिनट है यहीं पे कर लेते हैं को सुनना रिकॉर्डिंग सुन ले पंद्रह मिनट है हाँ। वो तो... <laughs> इसके आने के बाद वो तो झुपड़ी झोपड़ी सब नष्ट हो जाती है ना बंगले के आने के बाद पावर नहीं है शायद को आत्मा तो क्या पड़ेगा अरे कृष्ण तो शंकराचार्य उनका ध्यय उनके संप्रदाय वालों का ध्येय है ब्रह्म में लीन होना लेकिन व्यवहार में वो किस प्रकार से व्यवहार करेंगे समाज में जब तक कि वो मुक्त नहीं हो गए तब तक तो उसके लिए शंकराचार्य बोले कि व्यवहारिक रूप में हम कुमार भट्ट को पालन करेंगे भाट्टा व्यम भाट्टा कुमारिल भट्ट जो है वो कर्म मीमांसक है पूर्व मीमांसा के अनुसार सब करते कर्म मीमांसा के तो उन्होंने जो दिया श्लोकवार्ती का उसके अनुसार हम उ, उनके नियमों के अनुसार हम पालन करेंगे ऐसा शंकराचार्य कहते हैं तो वैदिक रूप से वो ये सदाचार पालन करेंगे ऐसा करके तो वो उनकी स्मृति हो गई जैसे सभी संप्रदाय की स्मृति रहती है और सामान्य रूप से देखा जाए तो वैष्णव हो कोई भी वैष्णव संप्रदाय हो चाहे शंकर संप्रदाय हो चाहे स्मार्थ हो वर्णाश्रमों के नियमों में प्रायः सब एक समान है बहुत कोई अंतर नहीं है उपासना जहाँ पे है वहां पे थोड़ा अंतर रहता है बस तो ऐसे संप्रदाय स्थापित होने के कुछ ही समय में ऐसी स्मृतियां स्थापित हो जाती है ये सब जो स्मृति है उनका परम ध्यय क्या है और इसके साथ साथ ही उनके जो अनुयायी हैं उनके उनका अधिकार क्या है इसको विधान में रख करके स्थापित किया जाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ध्यय परम ध्येय है तीनों गुणों से परे होकर के सभी वर्णाश्रम से परे जाना हो लेकिन यदि उनके अनुयायियों का अधिकार अधिकार मतलब उनका जो स्तर है वो भौतिक जगत में लिप्त होने वाला है तो उनको उसके अनुसार नियम पालन करने पड़ेंगे तो इसलिए स्मृति शास्त्र की रचना करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भाग रहता है कि समाज के अधिकार को जानना और इस प्रकार का जो स्मृति ग्रंथ है वो सामाजिक स्तर पे सामाजिक स्तर पे कोई भी संप्रदाय की क्या स्थिति है वो दर्शाता है सामाजिक स्तर पे वो संप्रदाय के जो लोग हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करेंगे या उनसे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जा सकती है वो ये स्मृति ग्रंथ दिखाते हैं वो संप्रदाय के स्मृति ग्रंथ तो इसलिए ऐसा नहीं है कि यदि कोई संप्रदाय का स्मृति ग्रंथ नहीं है तो अपने हिसाब से कोई भी व्यवहार करेगा तो कोई उसको पकड़ नहीं सकता है कि तुमने ये किया या तो तुम्हारे संप्रदाय के अनुसार नहीं है तो उसकी वो जो स्थिति है समाज में वो स्पष्ट नहीं हुई समाज के अंदर कि ये कैसे व्यवहार करेगा कि भाई गौड़िया वैष्णव है तो ये चोरी करेगा कि नहीं करेगा <laughs> क्या एक्सपर्ट किया जाएगा वो यदि चोरी करता है और बोलता है हमारे तो ग्रंथ हमें लिखा नहीं कि चोरी नहीं करनी चाहिए तो क्या तो इस प्रकार से नहीं हो जाए इसलिए हरेक संप्रदाय के अपने स्मृति ग्रंथ रहते हैं इसलिए इसको के लिए भी या तो वैष्णव समाज के लिए स्मृति ग्रंथ एक स्मृति ग्रंथ रचना करने की आवश्यकता है अभी दि भक्ति विलास ऑफ सनातन गोस्वामी एंड शिल गोपाल भट्ट गोस्वामी इज एक्सेप्टेड एस दरिजिनल ऑथोराइज स्मृति फॉर गौर वैष्णव तो गोडिया वैष्णव संप्रदाय की स्थापना जब हुई तो चैतन्य महाप्रभु ने और बाद में षड गोस्वामी ने की तब उन्होंने विलास सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा रचित हुई जो कि गोडिया वैष्णव संप्रदाय का शास्त्र की तरह मानी जाती इट्स ऑब्जेक्टिव वर्ड टू आउटलाइन बिहेवियरल गाइडलाइन what at the time appeared to be व टाइम अपियर टू बी culture. सेट विदिन भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी गोस्वातन गोस्वा हरिभक्तिलास को लिखने में कि वो उस समय एक नया संप्रदाय उत्पन्न हुआ था जिसको गौड़ियाप्रदाय कहते थे उस समय नया था तो उनके जो लोग हैं उनके लिए मार्गदर्शन किस प्रकार का व्यवहार करना है वो मार्गदर्शन देने हेतु ये ग्रंथ की रचना हुई थी मार्गदर्शन देने हेतु मतलब उसकी आउटलाइन मतलब ये करना है ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते इस प्रकार से जो भी विधि निषेध है तो वो ये संप्रदाय कहां से पालन कर रहा है हाँ ये संप्रदाय की स्मृति ये हरिभा विकास है तो इस प्रकार से समाज में जाना जाता है फॉर गौरिया वैष्णव स्टूडेंट लेकिन यह भी स्पष्ट है कि आज के गौरिया वैष्णव के जीवन में उस समय जो हरिभक्तिलास में दिए गए सब नियम थे वो सब के सब लागू हो गए ऐसा आवश्यक नहीं है उसमें से कुछ हो सकता है कि नहीं भी लागू हो आज के समय में अधिकारी निर्णय आवश्यक है इस प्रभुपात कहते in हैं सनातन yes. गोस्वामी चैतन्य चरितमरिक मध्यविला तेईसवाजे एक सौ पांचवा श्लोक के कह रहे कि सनातन गोस्वामी ने विलास नामक वैष्णव स्मृति की रचना की विशेष रूप से उस समय के भारत के लिए जो कि ज्यादातर वो स्मार्ट विधि को पालन कर रहा था उस समय और इसलिए सनातन गोस्वामी को उस स्मार्थविधि के साथ तालमेल बैठाने की भी कभी कभी आवश्यकता पड़ी है और हरि भक्ति विलास ये चीज ध्यान में रख करके उन्होंने रचना की द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदिक कल्चर फॉर अटेंडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन बी एस्टिमेटेड बाई रिफ्लेक्टिंग दैट प्रायंचा The the establishment of Krishna consciousness overseas was largely considered impossible, since the goals and outlook of Western civilization were so remote from those of Vedic norms. तो वैदिक सभ्यता या वैदिक सदाचार कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने के लिए जो वैदिक सदाचार का महत्व बहुत है ये इस, इस वक्त से जाना जा सकता है कि शिला प्रभुपात के विदेश में जाने से पहले ज्यादातर वैष्णव लोग भारत में लगभग सभी यही समझते थे कि विदेश में कृष्ण भवन अमृत प्रचार होना असंभव हो है क्योंकि वहां पे वैदिक सभ्यता नहीं है क्योंकि पाश्चात जो सभ्यता है उसके आ, उसका जो पूरा दृष्टिकोण है जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है और उनके जो सब है वो सब इतने दूर है वैदिक सभ्यता के दृष्टिकोण ध्यय और नियमों से उसके नियम को समझ पाना उनके लिए कठिन है तो इसलिए वहां पे कृष्ण भवन स्थापित होना असंभव ऐसा हो लोग मतलब ये दिखाता है कि कितना महत्वपूर्ण समझते हैं वैदिक सभ्यता को कृष्ण भवन में इसमें प्रगति करने के लिए यदि वो नहीं है तो लोगों ने छोड़ ही दिया यहां तो दिखाता, है। इतना महत्व ये दिखाता है तो ये महत्व दिखाता है वैदिक सभ्यता का शिल प्रभुपाल ने उससे भी आगे जाकर के स्थापित तो कर दिया लेकिन इसका अर्थ नहीं कि उसका महत्व नहीं था वो बहुत महान काम कर दिया कि उसके बिना उन्होंने स्थापित आगे थे शिला प्रभुपाद कुछ नॉट है शिला प्रभुपाद ने जो किया पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावनामृत को प्रचार करना वो नहीं कर पाए होते यदि उन्होंने कुछ बांध छोड़ गुजराती में बात छूटी क्या बोलते हैं कंसेशन गुजराती है वो तो हिंदी मतलब कुछ समझौते नहीं किए शिला ने ये नहीं प्राप्त वो नहीं फैला पाते कृष्ण भवन यदि उन्होंने कुछ समझौते नहीं किए जो पाश्चात्य जीवन शैली है उसके साथ कुछ समझौते नहीं किए होते तो नहीं फैला पाते ही कंपेर्ड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एक्ट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग ऑफ अ तुलसी प्लांट तो शिल ने अपने प्रचार कार्य को एक तुलसी के पौधे को रोपने के साथ उसकी तुलना की अपने प्रचार करनी थी इन डूंग प्रोपर डि नॉट इग्नोर द कल्चरल डिफरेंसिस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका राधर इिजर्व द्लांट एंड फेड इट अकोर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ अकोर्डिंग टू दंडीशन ऑफ द वेस्टर्न सॉइल एंड एनवायरमेंट always his concern was to preserve the plant therefore he was willing to adjust his preaching to suit the western mentality yet without altering the purity and authenticity of krishna's message yeah oh. shripada nilambita hola for sat chud das gursani btg 30 मार्च उन्नीस सौ छियानवे कि प्रभुपाद ने भारत और अमेरिका के बीच के जो सामाजिक भेद है उसको नकारा नहीं उन्होंने उसको ध्यान में लिया कि दोनों के बीच में सामाजिक भेद है और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वैदिक जो पौधा है वैदिक पौधा है वैदिक सभ्यता का जो पौधा है उसको सिंचित किया अमेरिकी या पाश्चात्य भूमि पर पाश्चात मिट्टी में वैदिक पौधे को लगाया उसको सिंचन किया उन सब वो जो पाश्चात्य सब जो वातावरण है उसके अनुसार उसको सिंचन किया और वैदिक पौधे को बढ़ाया और वो हमेशा उनका चिंतन था कि कैसे इस वैदिक पौधे को बचाया जाए तो इसलिए वो प्रचार को एडजस्ट एडजस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में एडजस्ट किया एडजस्ट किया प्रचार को एडजस्ट किया एडजस्ट तो हिंदी डिक्शनरी में भी होगा शब्द अभी चलिए हम भी एडजस्ट ही रखते अभी तो इसलिए शिल प्रभुपाद अपने प्रचार को पाश्चात्य विचारधारा के साथ एडजस्ट किए थोड़ा वो तैयार थे उसको एडजस्ट करने के लिए लेकिन उसकी जो शुद्धता है जो कृष्ण के उपदेश की जो शुद्धता है और उसकी जो अधिकृतता है उसको एडजस्ट नहीं किया उन्होंने उसको बनाए रखा ऑल दो द सोइल द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया टली मोर न्यूट्रिश फॉर तुलसी प्लांट देन देट ऑफ द बेस्ट तुलसी फ्लरिश वेर इज डिशन तो भारतीय सभ्यता की जो भूमि है या तो जो मिट्टी है वो ज्यादा अनुकूल है तुलसी को बढ़ाने के लिए उसका पालन पोषण करने के लिए फिर भी शिल प्रभुपाद ने विदेशी भूमि पे विदेशी वातावरण में भारतीय सभ्यता कृष्ण भवन अमृत को बढ़ाया या तुलसी को बढ़ाया ये तुलना है जैसे कई बार होता है कि एप्पल उगेंगे कश्मीर में कहीं कोई कुछ करके इधर ला करके कहीं कही ना कहीं से उगाता है तो उग तो जाता है नहीं हो उगा लेकिन महान काम किया गिना जाएगा जैसे तो शिल प्रभुपाद ने कृष्ण भवन जो वैदिक सभ्यता की मिट्टी में उगता है उसको पाश्चात्य जगत की सभ्यता असभ्यता की मिट्टी में उगाया उन्होंने इसलिए काम महान किया लेकिन इसका अर्थ यह नहीं, नहीं है कि पाश्चात्य जगत की सभ्यता की जो मिट्टी है वो कृष्ण भवन के लिए अनुकूल है अनुकूल तो हमेशा वैदिक सभ्यता की मिट्टी रहेगी वैदिक सभ्यता की की मतलब वैदिक सभ्यता रहेगी तो ऐसा तुलना है आ, लेकिन जहा तो जैसे तुलसी का पौधा सामान्य रूप से भारत में वैदिक सभ्यता में अच्छा उगता है लेकिन वो कहीं भी उग सकता है जहां पे भक्ति अच्छी हो तो वो तो है ही शिला प्रभुपाल ने उसके ऊपर जोर दे करके शिला प्रभुपाल ने ये भक्ति को आगे बढ़ाया Shyama Prabhakar was the embodiment of a whole culture, and he implanted that culture in the West. He transmitted the essence of all Krishna conscious directives to the contemporary world, along with the vital nutrient of genuine devotion. So Shyama Prabhakar, Vedic sabhya ka ke murti murtiman the murtiman Vedic sabhya the. और वो सभ्यता उन्होंने पाश्चात्य जगत में स्थापित की उन्होंने इस सभ्यता का जो सार है कृष्ण भवन उसका शिक्षण आधुनिक जगत को दिया और उसका जो बहुत ही केंद्र है उसका जो हृदय है कि वास्तविक भक्ति भगवान के प्रति उसको दिया उसको बनाया रखकर और उन्होंने <laughs> तो ही अडेप्ट मेट एडजस्टमेंट देट वुड अलाउ द ओरिजिनल इन डिफरेंट एटमोसफियर ये विदाउट लूजिंग इट डिस्टिंग क्वालिटी तो उन्होंने थोड़े समझौते भी किए एडजस्टमेंट किया थोड़ा कि जिससे वो जो वास्तविक सभ्यता है कृष्ण भवान सभ्यता वो विदेशी धरातल पर भी उद्भुत हो सके आगे बढ़ सके उसमें बच सके मतलब उस सभ्यता में भी बच सके लेकिन ऐसा उन्होंने ऐसा करने में वे इस कृष्ण भवान सभ्यता की जो विशेषताएं हैं जो उसको अलग करके दूसरे लोगों से उसको उसका समझौता नहीं किया उसको एडजस्ट नहीं किया वो अपना अपनी एक पहचान बनाए रखी है जैसे शिला प्रभुपाद उधर गए तो खुद पेंट शर्ट नहीं पहने खुद छुरी काटों से खाना नहीं सीखे और अपने शिष्यों को भी इस प्रकार से कार्य करना सिखाया तो एक भिन्नता बनी रही है अपनी पहचान बनाए रखे हैं। लेकिन कुछ चीजें उन्होंने एडजस्ट भी की जिससे बच सके कृष्ण भवान विदेशी जगह पर बच सके उसमें अपना कार्य कर सके एक्सपर्टली ब्रिज द गैप बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एंड ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायरसाइजिंग देंस तो उन्होंने बहुत ही पटुता से ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चात्य जगत के बीच का जो फाफला है, है और आधुनिक और पारंपरिक के बीच का जो अंतर है उसके उस, उसको जोड़ा बहुत ही पटुता से उन दोनों के अंतर को जोड़ा किस प्रकार क्या करके कृष्ण को पूर्ण शरणागति हो इस वस्तु के ऊपर बहुत जोर देकर पूर्ण शरणागति के ऊपर बहुत जोर देकर नंदलेस वाल गिविंग द एसेंस इट नॉट डिस्ट्रिग द डिटेल्स लेकिन ये सार कृष्ण भवन अमृत देने में उन्होंने जो दूसरा सब विस्तार है वैदिक सभ्यता का डिटेल्स उसको uh, नजरअंदाज नहीं किया उसको ऐसा नहीं किया तो कुछ जल्दी नहीं मत करो ऐसा नजरअंदाज नहीं किया है उसको भी दिया है इन द वर्ल्ड ऑफ एन एप्रिशिएटिव अकेडेमिशन शील प्रोपर्स एफर्ट्स फे डिरेक्टेड नॉट एज नॉट एट प्रोवाइडिंग अंप्लीफाइड इजी हिंदुइजम Attractive to Western customers, but something much nearer to the traditional model. So, एक विद्वान, आधुनिक विद्वान, एकेडमिशन, A. L. Basham. तो उनके शब्दों में, वो कैसे? तो A. L. Basham करके प्रोफेसर हैं. तो इस कौन जब से शुरू हुआ, जब से लेकर उसके पीछे पड़े हुए, पीछे पड़े हुए मतलब उसका पूरा स्टडी करते हैं अंदर. अंदर रहने भी आते हैं सब विस्तार में स्टडी करके फिर उसको लिखते हैं कोई भक्त नहीं होते तो वो उनके शब्दों में उन्होंने जो एनालाइज़ किया कि शिला प्रभुपाद के जो सब प्रयास थे तो वो एक ऐसी हौजफ हिंदू हिंदुता हिंदु देने के जगत को हौज हिंदुता दे करके जो कि मतलब हिंदू हिंदुता हिंदुत्व और उसमें जो जो भी आप अच्छा लगता है वेस्टर्न लोगों को पाश्चात्य लोगों को उसको भी मिक्स कर दो और इस प्रकार का कुछ मिक्सचर बनाओ कि लोग उस आकर्षित हो इस प्रकार हिंदुत्व देने के लिए नहीं आए थे जैसे लोग करते हैं वो एलएसडी मरुवाना ये सब भारत से ही तो आया विदेशी लोग भारत में आकर के आध्यात्मिकता की खोज में आते थे तो ये सब साधु लोग योगी लोग वो खुद ये पीते हैं चरस गांजा तो उनको भी लत लगा दी और उसमें कुछ अनुभव होते तो उनको अच्छा लगता है तो एक ऐसा पूरा मूवमेंट बना था कि ये आध्यात्मिक है ये सब चीजें हिंदुता आध्यात्मिक हिंदुत्व और जो भी स्वामी लोग जाते थे तो वो ये सब लोगों को कुछ बदलने को नहीं बोलते थे जीवन में चल थोड़ा कुछ ऐड कर दो हम जो ये बताते हैं करो बस बाकी सब जो अपने आप करते हैं करते रहो कोई कमिटमेंट नहीं था कमिटमेंट मतलब कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे इस प्रकार से लोग नहीं ले रहे हैं थे प्रभुपाद गए तो उन्होंने बताया ये गलत आप कर रहे हो ये मत करो और ये करो इस प्रकार से पूरे जीवन को बदलो तो ये चीज एल बाशाह बहुत अप्रिशिएट करते शिल प्रभुपाद की तो प्रभुपाद ने उस प्रकार से स्थापित किया तो प्रभुपाद जो लेकर आए थे विदेशी पात्रा के जगत के लिए वो पारंपरिक आदर्श था पारंपरिक प्रारूप था कि इसको पालन करना है पूरे विश्व को ये उपदेश लेकर आए थे ऐसा एल्वा श्री आगे कल करते हैं मतलब प्रभुपाद की जाये